हम लोग कुछ खास मेहमानों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं और उनकी गतिविधियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं आइए आज के इस शो में हमारे साथ डॉक्टर गौतम जी झांसी से पधारे हुए हैं और उनसे बातें होगी काफ़ी अच्छा जो है इनिशिएटिव उन्होंने किया है और काफ़ी अच्छा काम किया है और अपने बलबूते भी किया है बिना किसी पैसे के और लोगों की सेवा करते रहते हैं आयुर्वेदाचार्य हैं और काफ़ी समय से इनका जो है खोज रहती है आयुर्वेद में अलग अलग मेडिसिन के ऊपर उन्होंने काफ़ी खुद पे और दूसरों पे रिसर्च करके उन्होंने कुछ अच्छी जो चीज़ें हैं अपने अनुभव के साथ लोगों को देते हैं और फ्री में मेडिसिन भी देते हैं काफ़ी लोगों को जहाँ नीड है वहाँ पर वो फ्री करते हैं और जहाँ लगता है कि वो पैसे दे सकते हैं तो उनसे देते हैं तो ऐसा इन्होंने जो है सेवा भाव से इस कार्य को किया है कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे आप सभी की तरफ से डॉक्टर गौतम जी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मधुबन का जो कार्यक्रम है पूरा भारत को एक नई दिशा और दशा के और ले जा रही है। जी, तो जी। हम सभी की तरफ से सभी नागरिक की तरफ से रेडियो मधुबन को बहुत बहुत ही सृजनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और ओरिजिनल हॉलिस के लिए धन्यवाद हाँ <laughs> आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा की हमारे रेडियो के माध्यम से आपको पहली बार सुन रहे लोग तो मैं चाहूँगा उन सभी के लिए आपका परिचय हो जाए तो आप अपने परिवार के बारे में अपने बारे में थोड़ा सा जानकारी हमें दें मैं तो पेशे में एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ मेरा खानदान दादाजी बाबूजी भी राजपैद हुआ करते थे और साथ साथ मेरे बहुत सारा ऊपर वाला की कृपा है जनता की सहयोग है कि बहुत सारा काम कर चुके हैं कर भी जैसे एक नया उद्योग हम लोग खोले हैं कि अपाइज मुक्त समाज छोटी छोटी बातों पर आजकल दाँत का नाक का ब्रेन का और आपका हार्ट का किडनी का ब्रेस्ट का ऑपरेशन हो रहा और भारत में सबसे ज़्यादा अपवाइज हो रहे हैं लेकिन आयुर्वेद एक, एक ऐसा चिकित्सा पद्धति जो वैज्ञानिक पर है और इसका आपका हमारा संस्कार ही मेडिकेटेड है hmm. दुनिया में और कोई संस्कार इतना मेडिकेटेड नहीं है उसके अलावा भी हम लोग इसमें बहुत किडनी में हार्ट में ब्रेस्ट में बिना ऑपरेशन का बहुत मरीजों को ठीक करने में सफलता मिली है और आगे भी हम लोग काम कर रहे हैं जो एकदम गरीब गरीब है उसको हम लोग कोशिश करते हैं निशुल्क दवा देने भी साल में और एक यूथ विंग भी खोले जिसमें YouTube में भी हमरा है स्टूडेंट केयर हो रहा छोटी छोटी बातों पर स्टूडेंट को देखा जाए चश्मा ले रहे डिसअपॉइंटमेंट हो सुइसाइड सु, कर रहे हैं पढ़ने में तेज नहीं है तो स्कूल से निकाल देते हैं तो इस पर भी एक कार्यक्रम करते हैं खास करके और एक चीज़ है गोल्डन एजड चिल्ड्रेन होम बोल के एक प्रोग्राम बनाता हूँ मैं दशकों को जो उम्रदार है उसको तिरस्कार किया जा रहा सारा चीज़ उसको लेकर के आज बहुत बड़ा सहाय है भारत में भारत में आबादी की ज्यादा है इसीलिए आपका ओल्ड एज होम का संख्या बहुत बढ़ती जा रही ऐसा हु. एक प्रेरणा मिला मेरे को कि उन लोग का जो अनुभव है गोल्डन अनुभव इसीलिए इसको गोल्डन एजट का दर्जा दिया गया गोल्डन एजट चिल्ड्रेन होम ऐसे नाम दिया गया कि वो जब हमारे साथ काम करते हैं तो अपना अनुभव से बहुत डिवोर्स रोके बहुत सुइसाइड रोक पाए बहुत सारा घर में जो मुकदमा होने वाले पुलिस का इसका झंझट का मर्डर का वो सब सभी रोकते हैं ये अनोखा कार्यक्रम है साथ एक और कार्यक्रम जो 20 सालों तक लगा कि आप लोग सुने होंगे रेलवे में नशा खिलाकर लूट लिया जाता पूरा आपका ईस्ट जन तो छोड़ दीजिए मुगलसराय नहीं राजस्थान तक पहुंच चुका है भी मैंने हम लोग पहले उदास होते थे इस पर फिर उस पर कार्यक्रम किए बहुतों को ऐसे एक्सीडेंटल पेशेंट को हम लोग भेजते थे रोड अपने खून दिए कम से कम 120-30 बीस यूनिट हम लोग डोनेट अपने से डोनेट किए लेकिन देख रेलवे का विभाग रेलवे को चाहिए कि इसमें कम से कम डब्ल्यूटी है तो आप जेल भेजते लेकिन ओरिजिनल टिकट है उनके पास दूर के जात्री है कोई असम से आ रहे उड़ीसा से आ रहे और बिहार में पड़े हैं बंगाल में उड़ीसा में पड़े हैं तो काफ़ी उनका आदमी कहाँ खोजेंगे एक स्टेशन दो स्टेशन तो खोज सकते पूरा हिंदुस्तान तो खोज नहीं सकते रेलवे को लिखा सुनवाई नहीं हुई फिर देखें मिल्ट्री कुछ मारे गए अब मैंने राष्ट्रपति को लिखा कि सर आप तो तीनों विंग के हेड हैं तो आप इस पर तो थोड़ा मेहरबानी कीजिए कम से कम मिलिट्री तो मर्डर नहीं होना चाहिए पैर कट गई थी उनको बेहोश मृत समझकर गाड़ दिया गया उसका डॉक्यूमेंट सारे हैं हम तो 20 साल तक अथक प्रयास करने के बाद आप ही देखा जा रहा पहले वहाँ पी एम राज्य सरकार के अस्पताल में भेज देते थे रेलवे का कुछ अथॉरिटी नहीं बनती थी न जी लेते थे ना आर लेते अभी जब इतना करने के बाद राष्ट्रपति चिट्ठी दिए फिर भी नहीं हुआ उसके बाद बहुत शॉर्ट में कत बता रो जब ह्यूमन राइट्स और ये कुछ चीफ जस्टिस रिटायर्ड चीफ जस्टिस भीड़ है पर तब कुछ कार्यक्रम हुआ और अभी लगभग 75 परसेंट आदमी जो देश विदेश से भी आते हैं उतना नहीं कम हो गया 75 इसलिए रेडियो बंधुबंधन को भी धन्यवाद कि इतना बड़ा चीज़ वो सभी के सामने रख रहा है और भारत का एक आदर्श मिसल प्रमाणित कर रहे हैं कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं समाज में बहुत लोग है उनको आगे आने का मौका दे रहे हैं जी जो प्रचार नहीं मिलता है लेकिन इनका ये प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपने सोशल वर्क के बारे में आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को ये बातें पसंद आ रही होंगी कि किस तरह से हम लोग जो हैं कई बार चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और जब ध्यान देते हैं तो चीज़ें अपने आप सही होने लगता है और इसीलिए कहा गया है कि कई चीज़ें हैं जैसे कि डॉक्टर गौतम जी बता रहे थे अपाहिज लोगों को भी ठीक किया जा सकता है आयुर्वेद से लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको वो चीज़ें समय रहते आपको याद आ जाए समय रहते उसका इलाज करें और दूसरा है कि जैसे कि रेलवे स्टेशन या फिर इधर उधर के जो नशा करते हैं और उसमें भी लूटा जाता है लोगों को और फिर कई चीज़ें अनोहनी हो जाती हैं जिसके कारण फिर काफ़ी टाइम लग जाता है लेकिन टाइम होने के बाद जब जाग जाते हैं लोग तो चारों तरफ से जब वो चीज़ें पकड़े में आती हैं पकड़ में आ जाती हैं तो फिर वो ठीक भी हो जाती हैं तो इसीलिए हमें जो है सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है और मैं चाहूँगा डॉक्टर गौतम जी अब आगे हमें बताइए कि किस तरह से आयुर्वेद पद्धति जो है काम करता है कैसे हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं और हम अपने लाइफ को अच्छा बना सकते हैं आयुर्वेद का मतलब हो गया आयु को या तो जीवन को एक शक्तिशाली आयु देना और साइंटिफिक वैज्ञानिक वित्ती से इसके जीना जैसे पहले हम लोग का देश में चाय की व्यवस्था नहीं थी हम लोग नीम का पानी पीते थे चिरेता का पानी पीते थे तुलसी का पानी पीते थे तो ये मेडिकेटेड है इसका मतलब हमारा संस्कार और संस्कृति ही औषधीय है इतना औषधीय कि जैसे तुलसी पत्ता को नहीं जानते आज के बच्चे लोग कि क्यों मृत शरीर पर दिया जाता मैंने कुछ बड़े बड़े अखबारों में इंटरव्यू पूछ में लिए आया था लेख आयुर्वेदी आयुर्वेद का वैज्ञानिक चिंतन क्या है क्यों तुलसी पत्ता दिए कोई कु, कोई कु, संस्कार नहीं है ये गलत संस्कार नहीं है उस टाइम डेड हो जाने के बाद बॉडी में वायरस निकलती है वो वायरस को रोकने के लिए दिया जाता है तुलसी में एक चीज़ होता है पौधा रखा जाए तो ऑक्सीजन ग्रो करता है सबसे ज़्यादा तुलसी बेल और और एक है चित्री ये तीनों पेड़ अगर रखा जाए सबसे ऑक्सीजन प्रोडक्शन कर रहे जो अभी तक वर्ल्ड में साइंटिस्ट लोग ये नहीं निकाल पाए लेकिन हमारा जो मुनी ऋषि लोग बोले या तो पुराना पद्धति के लोग बोले वो रिसर्च कर चुके हैं कौन दूध में कितना गुण है मिट्टी का क्या गुण है हवा का गुण गुन है पूर्व दिशा का हवा का कैसा है बैर आपका बकरी का दूध कैसा है जब मां का दूध नहीं होती है किसी किसी जगह तो इसके लिए भी हम लोग कैंपेन करते हैं गांव में भी सरकार में मां का दूध हो गया ओरिजिनल एलआईसी ये तो हम लोग एल सुनते हैं ना लाइफ इंश्योरेंस कॉम्परेशन ये तो जब तक जीवित है तब तक या तो कभी भी डेथ होता है लेकिन ओरिजिनल एल हो गया माँ का दूध अगर मिल गया तो उस बच्चे को बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं हो सकता बहुत कम बीमारी हो सकती है उसी तरह मातृदुग्ध जैसे बोला जाता है मातृदुग्ध समान जननी का जो यह है भोजन है वो वंचित नहीं रहे इसके लिए भी हम लोग एक प्रयास करते हैं फिर बच्चों लोग का जैसे नेचुरल डिलीवरी हो आजकल डिलीवरी पर भी बहुत ज़्यादा ऑपरेशन के लिए गाँव में भी नशा चढ़ गया कि हम नर्सिंग होम में जाएँ पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रही है लेकिन इसके पीछे एक अगर ऑपरेशन हो जाता तो उसके पीछे भी बच्चों पर असर होता है कभी कभी देखा गया हम लोग के पास ऐसा दवा भी है जो हम लोग आजकल प्रयोग करना बंद कर दिए कहा कि इसका कुछ नाइंसाफ़ी होती है आंख में दगाने से भी डिलीवरी होता है जो आज के मेडिकल साइंस के भी बहुत अधूरा आई है दवा हम लोग आँख पर देते उसी तरह किसी का किडनी का शिकायत हो डॉक्टर क्या करते हैं उसको चीरफाड़ करते हैं हम लोग कुछ भोजन देते हैं देखते उनका दुश्मनी कहाँ से पैदा हुई है क्या किडनी में कोई हिमालय से पत्थर आ नहीं सकता नहीं। हम बाज़ार से खरीद नहीं सकते पैदा कौन किया किस कारण पैदा हो वहाँ हम लोग जाते हैं इसके कारण भी अलग अलग मरीज का अलग अलग होती है तो उसका दवा देते हैं और पुनः पैदा ना हो जैसे एक बार किडनी हम गोल्ड ब्लडर का निकाल दिए तो हमारे लिए घातक होता है वो तो अंग को अगर हम बर्बाद कर दिए तो घातक होता तो उसको अगर पथरी को हम हटा दिए और पथरी का उसी तरह स्टोन होता है जगह फिर ब्रेस्ट में देखा जाता कि ब्रेस्ट कैंसर में बड़े बड़े शहर में मैं बेंगलोर दिल्ली बॉम्बे वेलोर जाता हूँ कभी कभी इमरजेंसी में अगर टीम रहा आठ दस पेशेंट का बीके लोग के खास करके या आई लोग हमारे पास वह हम बहुत है बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं बुलाते तो जाता हूँ लेकिन उसी का इलाज करता हूँ जो परहेज करते सिर्फ पैसा लेना मेरा धर्म नहीं है और जो लोग गलत पैसे इनकाम करते उनका एक ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है तो अगर हम सही दिशा में अगर भारत को आपको बीमारी मुक्त करने चाहते हैं तो हमारा सोच हमारा आय हमारा बुद्धि भी ईमानदारी होना चाहिए तो इसमें क्या होता कि देखा गया ब्रेस्ट में कभी कभी हम लोग की भी रिसर्च में देखे कि ठंडी तेल लगा रहे हैं वो लोग आवला जो उनके सूट नहीं कर रहा नहीं। कफ वृद्धि हो रहा कफ का परसेंटेज वृद्धि होता हार्ट में ब्लॉकेज आ गया और भी कुछ कारण के वजह से हार्ट में ब्लॉकेज भी आ गया और ब्रेस्ट में तो ब्रेस्ट कैंसर आजकल इतना फैली हुए पूरा जिंदगी में पूरा दुनिया में कि लोग आतंकी थे खासकर बड़े बड़े शहरों में मैंने देखा थोड़ा भी सिस्ट आ गया जबकि सिस्ट आज से पचास साल पहले भी था लेकिन अभी हम लोग का जो रिसर्च है हम लोग देख रहे हैं कि शुगर के, है। के नाम पर इतना आतंक है ब्रेस्ट कैंसर के नाम पर इतना आतंक है लेकिन उस आतंक ना होकर के हमको समाधान की ओर अगर हम जाए कि उसको कहाँ से पैदा हो रहा आजकल पहले यह होती थी माताओं का कि डिलीवरी के बाद बच्चा होने के बाद गांठें होती थी लेकिन आजकल देखा जा रहा बारह तेरह साल में बॉडी का ग्रोथ आ रहा और उसमें दो इंच का डेढ़ इंच का डायमीटर वाला गांठ हो रहा जिस पर हमको बहुत ज़्यादा से सोत और समाधान दो की आतंक जितना अखबार में दूसरी जगह आतंक फैला जा रहा कैंसर कैंसर वो समाचार का असर समाचार का असर हो सकता कैंसर कैंसर ये होना चाहिए कि असर और समाचार दोनों हो पॉजिटिव किस ढंग से हमारा जीवन शैली हो जो उल्टा पुल्टा हम भोजन कर रहे हैं सोच कर रहे हैं बहुत गलत तरीके से हम किसी को कष्ट दे रहे हैं उसी तरह शुगर का भी शुगर का अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो शुगर का मेजरमेंट जो है एकदम स्पष्ट गलत वही लोग कर रहे हैं जो लोग एलोपैथी साइंस करते हैं तो चिकित्सा एक सेवा है मानते हैं पैसा लगता है आयुर्वेद में भी जैसे हम लोग पैसा लेते हैं जहाँ बीस लाख रुपया लेता हो वहाँ हम लोग दो लाख एक लाख में कम कर देते वो भी एक साल इलाज होने में लगता है कभी कभी किसी का दो दिन में ही पैरालिस ठीक हो जाता है किडनी का ठीक हो जाता है दांत का ठीक हो जाता है तो ये जो भारत का अभी जो संस्कार चला हुआ है कि छोटी मोटी बातों पर ऑपरेशन करो इसमें अगर थोड़ा सा मैं सहन किया लिया तो मेरा सर का बाल से लेकर पैर का पैरालिस तक मैं बिना ऑपरेशन का मुक्त हो सकता हूँ दवा ईमानदारी का हो डायग्निसिस ठीक हो और जो मरीज है उनका भी कुछ ड्यूटी बनते खाली डॉक्टर का ड्यूटी और दवा का नहीं वो भी थोड़ा परहेज करे तो भारत का हम लोग एक चीर पाड़ मुक्त समाज आपके माध्यम से देख सकते रेडियो मधुबन के माध्यम से ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को जो है भारत चीरपाड़ मुक्त अगर समाज बन जाता है तो कितना अच्छा हो सकता है और इसकी कल्पना भी आप करके खुशी मिलती है थोड़ी देर के लिए आप कल्पना कीजिए कि किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन नहीं हो और बहुत ही सिंपल आयुर्वेद जो जीवन पद्धति है उसके माध्यम से इलाज होना शुरू हो जाए तो कितनी अच्छी बातें हो सकती हैं कितनी अच्छी खुशी मिल सकती हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर डॉक्टर गौतम जी से जुड़ेंगे आप सुना है रेडिमो वन नाइनटी पॉइंट पर विशेष मुलाकात सुनते रहो मुस्कर्रा रहो मिलके बोलो, बोलो माता से बोलो सा सवेरे मुझको दर्शन दे के मैया भाग जगा दे मेरे मुझको दर्शन दे के मैया भाग जगा दे मेरे वो कार मैं हूं साधना सरगम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो चंद कभी तो बैठे नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर गौतम जी जिनसे बातें हो रही हैं और किस तरह से उन्होंने सेवाएं की हैं उसके बारे में उन्होंने बताया और खास करके जो ब्रेस्ट कैंसर है या डायबिटीज़ पेशेंट्स है शुगर पेशेंट्स है उन सभी का जो है विधि विधान जो है आज के समय में हम लोग ओलोपैथी मेडिसिन यूज़ करते हैं और उससे भी ठीक नहीं होता रेगुलर कंटिन्यू हमको मेडिसिन लेने पड़ते हैं तो इसीलिए कहीं ना कहीं ही हमारी जो आतंक जिसको शब्द यूज़ किया डॉक्टर साहब ने उसको ख़त्म करके एक सही इलाज पर पहुँचे सही तरीके से पहुँचे और सही चीज़ लोगों को दे ये उनका उद्देश्य है और लोगों को बिना चीड़फाड़ के भी चीज़ें ठीक हो जाए ऐसा उनका मानना है तो आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि जो नशा है कई लोग जो है कुछ अलग अलग नशाएँ करते हैं शराब है बीडी सिगरेट या गुटका तंबाकू ये सारी चीज़ें तो है इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नशीली चीज़ें हैं जिसका सेवन लोग करते हैं तो डॉक्टर गौतम जी ने इस पर भी काम किया है काफ़ी लोगों को नशे से मुक्त किया है तो मैं चाहूँगा कि वो भी एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताइए देखिए नशे आदमी को पहले कोई भी नशा ले रहे हैं तो अपने आप को सोचिए कि मैं उस चाय सिगरेट ले लीजिए सिगरेट का नौकर हूँ मेरा मैं नौकर हूँ ना सिगरेट नौकर है हाथ में पकड़ी सिगरेट को बोले रुको दो मिनट मैं तुम्हरा नौकर नहीं हूँ और कोई भी काम करने के लिए आपको अगर लगता है कि एक प्याली चाय हो जाए यार तब हो जाएगा उसमें क्या किए आप पित्त को बर्बाद कर दिए जो धीरे धीरे धीरे धीरे आपका गोल ब्लाडर को नुकसान करती है फिर आपका कोलोन जो तो पाइप है उसको ये पहुँचाती है फिर आपको हजमा शक्ति जो है वो घट जाती है बाल उड़ने लगता है इसका कई प्रकार का पद्धति है पहले अपना मन को अगर थोड़े रूप से भी आप ये कह लीजिए कि मैं नौकर हूँ न सिगरेट नौकर हूँ सिगरेट के पैसा से मैं जीवित हूँ या तो मेरे पैसे सिगरेट सिगरेट खरा जा खरीदा जाता है तो अपने पर आत्मचिंतन करके देखिए और कोई भी काम नहीं हो रहा तो थोड़ा सा अगर आप हर एक चीज़ में दवा हम लोग नहीं देते अगर थोड़ा सा प्राणायाम जीवन शैली में एक पाठ कर लिया आपने तो देखिए बहुत बड़ी आपका उपलब्धि हो सकती है कुछ प्राणायाम और योगा अगर करते हैं कम से कम 10 बारह साल की उम्र से सिगरेट छोड़ने के लिए हम लोग कभी कभी कैंप भी करते हैं या तो अल्कोहल के लिए उसके लिए हम लोग कुछ दवाइयां भी देते हैं लेकिन पहले सोचने पड़ेगा मैं ये जो ले रहा हूँ या तो स्टार्टिंग पॉइंट है कैसे छोडूं बहुत लोग छोड़ दिया लेकिन सर मेरे से नहीं होता है संभव नहीं मैं जी नहीं पाऊँगा इसके लिए ठीक है आप जी नहीं पाइएगा उसको आप इंस्टॉलमेंट ले में ले लीजिए चार घंटा नहीं पीऊँगा दो घंटा नहीं पीऊँगा उसको बढ़ाइए उसमें भी नहीं हो रहा तो देखिए कि हमारा पैसा कितना जा रहा है उसमें हमारा घर का स्थिति इन जनरल बहुत हो तो एक सिगरेट का आजकल आठ रुपया दस रुपया हो गया हमारा बच्चों को पढ़ाने के लिए या पौष्टिकता के लिए या तो उसका एडुकेशन के लिए या उसको, उसको उसका इलाज के लिए मैं कितना दे रहा हूँ क्या मैं अपराधी नहीं हूँ मैं अपने को तो बर्बाद कर ही रहा हूँ घर परिवार को बर, बेटी का हम हायर एडुकेशन देख सकता हूँ बेटा को दे सकता हूँ अपना शरीर के लिए कुछ अच्छी चीज़ खा सकता हूँ थोड़ा सा ये खा पी के देख लीजिए मौसम्बी का जूस या तो थोड़ा दूसरा कोई अंगूर का जूस ले लीजिए थोड़ी सी देखिए उसमें क्या मजा है अब दोनों का डिफरेंस आंकी है उसमें आप वैल्यू कीजिए कितना हुआ सिगरेट में आपका नुकसान कितना इसके आप आंकी एक दो तीन चार पैसा से मन से शरीर से शरीर का ग्लेज से भी अच्छा घर वालों जो आपसे दुश्मनी हो रहा कि आप सिगरेट पी रहे हैं आपका मिसेस कुछ बोल नहीं पा रही है आपका बेटा बेटी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं तो ये जो आपसे दूरिया बढ़ते जा रहे हैं ये होना चाहिए तीसरा चीज़ बहुत जगह आपको डिसलाइक किया जाता है यू कैंट फॉलो इट आप समझते मैं घर का गार्जियन हूँ मेरा दोस्त है नहीं आपको तिरस्कृत किया आप आने से वो लोग दुखी होते हैं आपका मुँह से जो स्मेल आता है ना या तो सिगरेट पी रहे हैं उससे वो दुखी हो या तो खैनी खा रहे हैं पीक फेंक दिए जहाँ तहाँ इसमें क्या होता आप वो चारों ओर से दुआ मिलने का समय है ये जो जो लोग इस यौगिक लाइन में है या तो जी लाइन में भी देखिए बैंक बैलेंस ही सबसे बड़ा बैलेंस नहीं है दुनिया में चारों तरफ से अगर पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आए ना सुख शांति आनंद प्रेम पैसा स्वास्थ्य तो आपका जीवन जीवनशैली ठीक हो सकता है खाली आप बोलिएगा हमारे पास पैसा आए तो बस उसी पैसे पर आधारित आप बंदूक खरीद सकते हैं एक के फोर्टी सेवन खरीद सकते हैं लेकिन रोजाना एक के फोर्टी सेवन लेके कितना दिन जिएगा आप तो भीतर आपको कुरत रहेगा तो दोनों का डिफरेंस कीजिए कि लेने से हमारा क्या क्या घाटा है मन से शरीर से बुद्धि से समाज से दोस्त से कुछ कुछ दोस्त आपको दिखेगा तिरस्कार करते हैं कि भाई यारे पियो ना भाई मर्द हो दारू नहीं पिएगा तो क्या होगा आप उस पर पहले ही दब प्रभावशाली इम्प्रेशन डालिए कि हम जाने से ही वो भागेगा दवा दारू छोड़ के इतने अपने मजबूत कीजिए मानसिकता को कि आपको पीने का ऑफर ना दे आप दारू का गाना गा दीजिए जैसे मेरे लाइफ में हुआ है ऐसा मैं बाराती में गया दारू का गाना तो गा दिया लेकिन पिला नहीं सका मेरे को कोई तो इसी तरह और भी आपके पास दिखेगा बहुत सारा प्रेरणाएँ आ रहे हैं अच्छा अब एक चीज़ बता रहा हैं छोड़ने का क्या तरीका थोड़ा नीम का जो है ना क्वात बना लीजिए या तो कच्ची पत्तियाँ आप चबा करके खा लीजिए देखिए सिगरेट पीने का मन नहीं होगा थोड़ा अजवाइन रखिए मुँह में इसमें क्या होगा आपका देखिएगा जो कमर दर्द ये सब है भूख नहीं लग रही है उसमें भी फायदा होगा डाइजन दमा आपका हजमा में भी फायदा होगा अच्छा थोड़ा सा हर्रे रख लीजिए उससे आपका दांत का भी शिकायत चली जाएगी और हर्रे का एक गुण है कि वो त्रिकालदर्शी तीनों वायुपित्त कफ कंट्रोल करने वाला एक ही वो फल है तो ये रख लीजिएगा दाँत में भी होगा कफ का शिकायत वो भी चला जाएगा जो हमेशा कुछ मुँह मुँह में देने का आपका आदत है उससे भी आप परेश वो भी नहीं हो सकता तो कुछ कभी कभी आप लॉन्ग रखिए तो इस तरह की इसको पांच छः दिशा में आपका जो नकारात्मक चीज़ है एक फाइनेंशियल गिनी है सोशल गिनिए फेमिलिटिकल लीजिए उसके बाद बेनिफिट वाला क्या हम ले सकते हैं उसी पैसा में और भी एक चीज़ है आपने में देखिए कौन कौन जो सिगरेट नहीं पीते या तो दारू नहीं पीते उसका क्या एडवांटेज है कितने कितने वो रिस्पेक्ट मिलते हैं हर आपको कितनी रिस्पेक्ट करते हैं लोग घर में और दूसरे भले बोल नहीं पाते डॉक्टर गौतम जी बात ही अच्छी बात आपने बताया और बात ही अच्छी जो चीज़ें हैं आपने हमारे सभी श्रोताओं को बताया और आशा करता हूँ जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उन्हें तो अच्छा लगी रहा है और मैं चाहूँगा कि जो जानकारी आपके पास आई है अभी वो जानकारी आप अपने तक सीमित न रखें आप उन लोगों को ज़रूर बताएं जो आपके मित्र हैं और जो इस तरह का नशे के आधीन हैं, उन्हें बड़े प्यार से आप इन चीज़ों को समझाइए सुनाइए तो बड़ा अच्छा लगेगा अगर उनके समझ में आ जाता है तो आपने बहुत बड़ा एक बेनिफिट आपको होगा दुआएं मिलेगी और उनके परिवार वाले भी आपको दुआएं देंगे तो इसीलिए ऐसे, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्टली उन्हें फ़ोर्सफुली कोई चीज़ बताएँ प्यार से बताइए समझ धीरे से बताइए तो चीज़ें आसानी से हो सकती हैं और ये सब चीज़ें जो है प्रयोग प्रयोगिक है जो डॉक्टर गौतम ने यूज़ किया है और उसके बाद आपको बताया है तो इसीलिए यह सटीक चीज़ें हैं बहुत अच्छी तरह से काम करता है तो आप इस पर इसे दूसरों को भी बता सकते हैं और ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि डॉक्टर गौतम जी आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज बताइए एक मैसेज है अभी हिंदुस्तान में एक ऐसा अपने आप को तैयार कीजिए कि आपको देख के लोग आकर सको। आपका स्वास्थ्य आपका बोली आपका चलन आपका पर्सनालिटी, आपका प्रेजेंट, आपका पास्ट उसी पर आपका फ्यूचर भी लोग कैलकुलेट कर हाँ कोई व्यक्ति थे जिसका बोली में दम है चलन में दम है चरित्र में दम है आज जिस आपको देख के आपका कम से कम घर वालों तो नहीं पूरा परिवार ही मोहल्ला गर्व कर सकते ऐसा इंसान हमको बनना चाहिए <laughs> चलिए डॉक्टर गौतम जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये चीज़ें सुनकर खुशी हो रहा होगा तो चलिए आप अपनी खुशी को बढ़ाइए और रेडियो मधुबन को सुनते रहिए एक बार फिर से डॉक्टर जी को डॉक्टर गौतम जी को बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए रेडियो मधुबन को भी सभी ग्राहक जितने श्रोता हैं उन तभी तरफ तरफ से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 तुरा घूम ले प्राणी भटक ले चारों धाम बार बार तू भजले चाहे कितना हरी का नाम कुछ ना मिलेगा तुझको प्राणी कर ले तीर्थ तमाम जब तक तेरे मन में रहेगा हो जब तक तेरे मन में रहेगा मोहमाया का जाल भजन मनन फिर करना पहले